तो अनुमान दो प्रकार का बताया जा रहा है तर्कसंग्रह में स्वार्थ अनुमान पर अर्थ अनुमान भेद से स्वार्थ अनुमान में स्व शब्द से लिया गया उस मनुष्य को जिसे बार बार वन्नी के साथ धूम को देख करके स्वयं ही निश्चय हो गया धूम में वन्नी सहचरी रूप व्याप्ति का ये दृढ़ निश्चय करके फिर कभी ही कालांतर में पर्वत के पास गया और पर्वत में उसे धूम दर्शन हुआ और अग्नि का संशय हुआ धूम तो दिख रहा है अग्नि है कि नहीं फिर उसे पूर्व में जो धूम में वह का नियत साहचर्य रूप व्याप्ति निश्चय किया था तद संस्कार उद्बोधित हुआ उससे व्याप्ति का स्मरण हुआ संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति होता है न तो पूर्व में निश्चित जो वन्नी का नियत साचर्य रूप व्याप्ति है धूम में उससे एक संस्कार बुद्धि में पड़ा ये निश्चय तो यथार्थ निश्चय था ना उससे एक संस्कार बुद्धि में पड़ा कि धूम वन्नी का व्याप्य ही है और ये संस्कार उद्बोधित होने पर वह वन्य की धूमगत व्याप्ति का स्मरण कराएगा तो स्मरण हुआ फिर अभी कौन से धूम में वन्य की व्याप्ति का स्मरण हुआ जो सामने दिख रहा है धूम उसमें व्याप्ति का स्मरण हुआ कि यह भी पूर्व में दृष्ट धूमादि के तरह धूम के तरह वन्नी व्याप्य ही है पूर्व दृष्ट धूम जैसे वन्नी व्याप्य है ऐसे पर्वत में दिखने वाला धूम भी वन्नी व्याप्य है ये निश्चय होगा ये स्मरण होगा तो फिर उसे परामर्श ज्ञान होगा ये प्रत्यक्ष अनुभवात्मक ज्ञान है कि वन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वत इसे परामर्श ज्ञान कहो या लिंग परामर्श कहो यह है यथार्थ अनुभवात्मक ज्ञान तो वन्य व्याप्ति से विशिष्ट धूम इस पर्वत में रह रहा है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान है ये वन्य व्याप्य धुआन एम पर्वत ज्ञान और इस परामर्श ज्ञान के पश्चात तो अनुमिति ज्ञान होगा पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति कहलाएगा अनुमिति रूप अनुभव यथार्थ अनुभव के चार प्रकार हैं ना उसमें से द्वितीय प्रकार है अनुमिति वह अनुमिति हुई पर्वतो वन्यमान वन्नी विशिष्ट पर्वत का प्रत्यक्ष नहीं है केवल पर्वत का तो प्रत्यक्ष हो रहा है धूम विशिष्ट वन्नी व्याप्य धूम विशिष्ट पर्वत का भी प्रत्यक्ष हो रहा लेकिन वन्नी विशिष्ट धूम पर्वत का तो प्रत्यक्ष नहीं अनुमिति है यह अनुमिति प्रमा और अनुमिति प्रमा के पहले अनुमिति प्रमा का करण रूप परामर्श ज्ञान होता है वन्य व्याप्य धूमान पर्वत यह प्रत्यक्ष है यह प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा अनुमिति और परामर्श ज्ञान में अंतर क्या है कि परामर्श ज्ञान जो अनुमिति का करण है वह प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव कहलाएगा यथार्थ अनुभव का चार प्रकार के अवांतर भेदों में से पहला भेद होगा परामर्श प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा और पर्वतो व निमान ये द्वितीय अनुभव है वह है अनुमिति रूप अनुभव और व्याप्ति का स्मरण वह अनुभव नहीं है यहाँ तीन ज्ञान हुए ना तीन चार ज्ञान है पहले तो पर्वत के पास गया वन्नी का क्या नाम खाली धूम का ज्ञान हुआ पर्वत में वो प्रत्यक्ष ज्ञान है फिर वन्नी का संदेह हुआ वो वन्नी का संशयात्मक ज्ञान है पर्वत में और फिर उसे व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हुआ वह अनुभव नहीं स्मरण है ज्ञान के दो प्रकार बताए थे ना, अनु स्मृति अनुभव तो जो वन नियत सहचर धूम है ये स्मरणात्मक ज्ञान हुआ व्याप्ति का स्मरण हुआ का मतलब ये हुआ कि धूम वन्हीं का नियत सहचर है स्मरण हुआ और इस स्मरण से फिर प्रत्यक्ष अनुभव हुआ वन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये लिंग परामर्शात्मक अनुभव है और इससे फिर पर्वतोण्यमान ये अनुमिति है तो कितने सारे ज्ञान हो रहे हैं अनुमिति होने से पहले लेकिन ये सब युगपद नहीं होता है इनमें योग पद्य नहीं है क्रम है काल भेद है तो तो नहीं प्रमा तो नहीं हाँ परमा तो है प्रत्यक्ष प्रमा है प्रमा तो नहीं क्यों नहीं घटेगा सैन्यकर्ष जन्य ज्ञानम हाँ। यहाँ पे वहाँ पे पे पे होता होता है है है का का तो तो नहीं नहीं में पहले पहले के स्मृति से इसमें आ, जाना आ रहा है। पहले संस्कार का हो, हो रहा संबंध या संद्ध संद्ध हो रहा है पर्वत और धूम के साथ वन्नी का संयोग हो रहा है वन्नी का अच्छा। नहीं क्या नाम आपका चक्षु का चक्षु तेज है कि नहीं और पर्वत पृथ्वी है तो चक्षु इंद्रिय बंद हो तो वन्य व्याप धुमान पर्वते ज्ञान होगा जन्मांधक स्मृति तो होती है वो अलग बात है वो स्मृति खाली व्याप्ति की है इसलिए वहा क्या लिखा है व्याप्तिम स्मरति ये लिखा है ना मूल में पर्वत समीपम ग पर्वते धूम पश्यन् अग्निम संधिहान व्याप्तिम स्मरति ऐसा नहीं लिखा है मूल में ये लिखा है कि स्वार्थ हनुमान का पहले लक्षण किया स्वाथ स्वानुमिति हेतु फिर तथा ही स्वयं एव भूयो यत्र यूमस त्र तत्र अग्निरीति महान महान महानसादो व्याप्ति गृहीवा पर्वत समीप गतः का न फिर हने पहले व्याप्ति का निश्चय कर लिया व्याप्ति गृहीवा का अर्थ है व्याप्ति का निश्चय निश्चयात्मक ज्ञान हुआ उसको अनुभव हुआ और फिर बाद में जिसको धूम में व्याप व की व्याप्ति का निश्चय हुआ वह चला गया पर्वत के पास तो पर्वत समीपम गत और तद गते अग्नो संधि तो पर्वत के समीप में जाकर के विषक संध्या उसके मन में हुआ और पर्वत में अग्नि अग्निविशेक संदेह हुआ क्यों हुआ संदेह का कारण क्या बना तो धूम दर्शन इसलिए कहा कि पर्वते धूमम पश्यन तो पर्वत में धूम को देखने से अग्नि का संशय हुआ तो ये धूम दर्शन प्रत्यक्ष हुआ और फिर व्याप्ति का पहले जो धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय कर लिया अनुभव किया वो संस्कार उसका उद्भूत हुआ अनुभवजन्य संस्कार और फिर स्मरण हुआ व्याप्ति का वन्नी की धूमगत व्याप्ति का उसे स्मरण हुआ तो ये कहा कि व्याप्ति में और वो व्याप्ति का स्मरण किस प्रकार हुआ यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति यानी ऐसा व्याप्ति का उसे स्मरण हुआ और स्मरण के पश्चात फिर क्या होता है कि तदनंतरम इसमें तथ तद से लेना व्याप्ति स्मरण को तो व्याप्ति स्मरणानंतरम तदनंतरम का अर्थ निकलेगा वन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्य थे व्याप्ति का स्मरण होने के बाद ये निश्चित होगा उसे कि सामने दिखने वाला धूम भी पर्वत में जो धूम दिख रहा है वह भी महान में धूम जैसा वन्य व्याप्य था ऐसा पर्वतगत धूम भी वन्नी का व्याप्य ही है ये निश्चय हुआ और इस निश्चय से फिर ये परामर्श ज्ञान हो रहा है कि वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत वन्नी कि व्याप्ति से विशिष्ट धूम वाला यह पर्वत है यह यथार्थ अनुभव है इसमें स्वसंयुक्त विशेषणता संबंध से ज्ञान होगा धूम का यह स्वसंयुक्त संयोग संबंध भी कह सकते हैं स्व यानी चक्षु इंद्रिय उसे संयुक्त है पर्वत और पर्वत में संयोग है धूम का इसलिए स्व यानि चक्षु उससे संयुक्त पर्वत और उसमें संयोग धूम का है इसलिए स्व संयुक्त संयोग संबंध से धूम का प्रत्यक्ष पर्वत में होगा और पर्वत का संयोग संबंध से प्रत्यक्ष होगा जैसे घट का प्रत्यक्ष होता है चक्षु इंद्रिय से संयोग संबंध से ऐसे पर्वत का भी प्रत्यक्ष हुआ संयोग संबंध से कैसे पर्वत का वन्य व्याप्य धूमवान धूमवान पर्वत का प्रत्यक्ष हुआ हम्म और फिर अनुमिति होगी वन्य की वन्य के साथ चक्षु का संबंध नहीं हो रहा है तो इसलिए वो अनुमिति है ये तो प्रत्यक्ष है लिंग परामर्श है। परामर्श में तो पहले प्रत्यक्ष है और फिर और फिर फिर स्मृति का करते हैं स्मृति हुई व्याप्ति की वन्य व्याप्य धूम है ये स्मरणात्मक ज्ञान है. है लेकिन वन्य व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है एक वन्य व्याप्य धूम है इतना ज्ञान वो स्मृति कहलाएगा और वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये ज्ञान अलग है वन्य व्याप्य धूम इस ज्ञान से ये ज्ञान प्रत्यक्ष है इसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा ये कह रहे हैं क्योंकि ये, ये धूम भी प्रत्यक्ष है धूम भी प्रत्यक्ष है और पर्वत भी प्रत्यक्ष है खाली धूम में व्याप्ति वो व्याप्ति का स्मरण हुआ या है स्मरण से स्मृति ये हेतु बन गई वन्नी में धूम में वन्नी की व्याप्ति के निश्चय में ठीक है ये व्याप्ति का स्मरण होने से ये निश्चय हुआ कि पर्वत में दिखने वाला धूम भी वन्नी व्याप्य है तो धूमो वन्नी व्याप्य पर्वते धूम वन्य व्याप्य इस ज्ञान का हेतु तो माना जाएगा आपके स्मरण को भी और इंद्रिय जन्य भी है हन्य हाँ। तो व्याप्य धूम है इतना निश्चय अलग और वन्य व्याप्ति धूम वाला ये पर्वत है ये निश्चय अलग तो स्मरण जो बना हेतु वह वन्य धूम मात्र में वन्य की व्याप्ति के निश्चय के प्रति हेतु बना और यहाँ पर जो पर्वत में धूम है वो धूम विशेष है वन्य व्याप्ति, धूम विशेषवान अयम पर्वत प्रत्यक्ष ज्ञान है ये कहा जाएगा ये लिंग परामर्श है इससे अनुमिति होती हाँ पर परामर्श हा तो ज्ञान में स्मृति परम्पराया हेतु बन रही है उसमें कोई आपत्ति नहीं कहने में परम्पराया हेतु बनती है ये कहने में कोई आपत्ति नहीं स्मृति तो संस्कार जन्य होती है और संस्कार का कारण है पूर्व अनुभव स्मृति के हेतु संस्कार का कारण है अनुभव अनुभव से संस्कार हुआ संस्कार से स्मृति हुई ओ, अनुभव चारों प्रकार का अनुभव उसे संस्कार बनेगा वो प्रत्यक्ष भी होगा अनुमित्यात्मक भी होगा और वैसा भी होगा उपमिति शब्द तो परार्थ अनुमान का स्वरूप बताते हैं अन्नम जी तो परार्थ अनुमान है यू स्वयं धुमात अग्निम अग्नि परम प्रतिबोधय पंचाववाक्यम परार्थ अनुमानम् तो ये कहा जा रहा है कि स्वयं धूमांत अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधय य पंचावय वाक्य प्रयुज्यत का यन्वय पंचावय वाक्य के साथ करना यक्यम प्रयुज्यते और तू शब्द है वैलक्षण्य बता रहा है स्वार्थ अनुमान की अपेक्षा परार्थ अनुमान में स्वार्थ अनुमान से परार्थ अनुमान विलक्षण है ये बताने के लिए यत्तु में तू शब्द है तो चाव वाक्यम प्रयुज्यते प्रयुजते तत्थानुमान जिन पांच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है वे पांच अवयव वाक्य परार्थानुमान कहलाते हैं यद पंचाव्य वाक्यम तत् परार्थानुमान ऐसा अनुभव है जो पंचावय वाक्य है उन पंचावय वाक्यों को ही परार्थ अनुमान कहा जाता है कैसे पंचावय वाक्य पांच अवयव वाला कैसा वाक्य तो कहते हैं किस लिए प्रयोग किया जाता है उस पांच अवयव वाले वाक्य का तो परम प्रतिबोधित तुम परम प्रतिबोधित तुम इसमें पर शब्द से लेना उस मनुष्य को जिसको व्याप्ति का वन्य के व्याप्ति का धूम में निश्चय नहीं है ऐसा मनुष्य वो पर शब्द से लेना तो यह यक्यम प्रयुज्य तत्परार्थ अनुमान पंचावय वाक्यम थ अनुमानम हाँ हाँ वो तो प्रयोग पंचावय वाक्य का प्रयोग का प्रयोजन बताने वाला है पंचावय वाक्य का जो प्रयोग किया जा रहा है ना उस प्रयोग का फल प्रयोजन यानी फल क्या है किस लिए पांच अवयव वाला वाक्य प्रयोग किया जा रहा है कहते परम प्रति ही तुम तो दूसरे को बोध कराने के लिए बोध ही तुम का अर्थ है बोध ही तुम यानी बोध कराने के लिए दूसरे को ज्ञान हो जाए इसलिए पांच अवय वाक्य का प्रयोग किया जाता है पंचावे वाक्य के प्रयोग का निमित्त हुआ यानी उद्देश्य हुआ प्रयोजन हुआ दूसरे को बोध कराना और क्या बोध कराना है दूसरे को अनुमिति रूप ज्ञान पर्वत में वही के अनुमित्यात्मक ज्ञान को कहा जा रहा है बोध शब्द से तो जिसे वन्नी की व्याप्ति का धूम में निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य को भी पर्वत में वन्नी की अनुमिति रूप ज्ञान हो जाए इसके लिए पाँच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है और वो जो पांच अवय वाक्य है वह परार्थ अनुमान है उसे परार्थ अनुमान कहा जाएगा और ये कौन कर पाएगा पंचावय वाक्य का प्रयोग तो स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय इसे बताया गया वही व्यक्ति पांच दूसरे को पर्वत में वन्य की अनुमति कराने के लिए पांच अवयव वाक्य का प्रयोग कर सकता है कौन व्यक्ति तो जिसने पहले धूम पर्वत में देख करके स्वयं वन्य का निश्चय कर लिया अनुमति रूप अने जिसे पर्वत में पर्वतो वन्यमान ऐसे अनुमिति का निश्चय हुआ है अनुमितमक निश्चय है जिसको जो ये जान रहा है संदेह नहीं है जिसे पर्वत में वन्य है कि नहीं अपितु निश्चय ही है कि पर्वत वन्यमान ही है ऐसा निश्चयवान मनुष्य उसे कहा जाएगा स्वयं पर्वते धूमात अग्निम अनुमाय शब्द है उसने स्वयं ही पर्वत में धूम को देख करके अग्नि का निश्चय कर लिया और अग्नि का अनुमित्यात्मक निश्चय करके फिर साथ में जो व्यक्ति हैं जिसे धूम में अग्नि की व्याप्ति का निश्चय नहीं है ऐसे साथ वाले मनुष्य को भी पर्वत में वन्य की अनुमति कराने के उद्देश्य पांच अवयव वाक्य का प्रयोग करता है वे पांच अवयव वाक्य परार्थ अनुमान कहलाते हैं पंच अवयव वाक्य समूह परार्थ अनुमान कहलाएगा जिसको स्वार्थ अनुमति होती है वही दूसरे को ज्ञान करा सकता है। तो ये कहा कि यतु स्वयं धुमात अग्निम अनुमा परम प्रति प्रयुज्यते। पंचाव परार्थ प्रयुज्युम उदाहरण के लिए कहते हैं यथा पर्वत वर्ण्यम धूमान यो यो धूमान स स वर्मा यथा महानस तथा चाँ तस्मात तथा इति ये पाँच अवयववाक्य हैं पर्वतों व्यमान से लेकर के तस्मात तथा यहाँ तक पाँच अवयववाक्य हैं और पांच अवयव वाक्यों का समूह परार्थ अनुमान कहलाएगा पहला वाक्य कहलाता है प्रतिज्ञा वाक्य दूसरा कहलाता है वाक्य। तीसरा कहलाता है दृष्टांत वाक्य चौथा उपनय वाक्य और पांचवा निगमन वाक्य ये अलग अलग पांच अवयव वाक्यों के अलग अलग पांच नाम हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये पांच अवयव वाक्य हैं एक एक अवयव वाक्य का ये एक एक नाम है तो पहले वाक्य का नाम होगा प्रतिज्ञा वाक्य उदाहरण में प्रतिज्ञा वाक्य कौन है पर्वतो व प्रतिज्ञा वाक्य कहा जाता है साध्यवान पक्ष ये प्रतिज्ञा वाक्य का स्वरूप रहेगा क्या स्वरूप रहेगा साध्यवान पक्ष ऐसा स्वरूप रहेगा और अभी होने आ रहा है हरिओम ठीक तो थोड़ा आज यहीं पर पाठ रहने देते हैं